मंगलमय समाप्ति कारणत्व सिद्ध करने के लिए सिद्धांत एक अनुमान दिया क्या अनुमान था मंगलम समाप्ति, समाप्ति फलकम आगे समाप्ति अन्य अफलक सती सफलत्व अभी मंगलों में सफलत्व तो सिद्ध ये अनुमान का क्या किस प्रकार के अनुमान कहा गया था परिशेष इसका लक्षण कोई देखे हैं तद इतर विशेष सामान्य सामान्यवत्व अच्छा अभी ये अनुमान का हेतु में जो विशेष्य रहा हेतु में विशेष्य क्या है सफलत्व इसको सिद्ध करने के लिए सिद्धांती और एक अनुमान दिया क्या अनुमान सारा विषयत्व तो इसमें प्रथमे अगर कहेंगे कि विषयत्व में इतना ही हेतु होगा तब तो वे विचार कहाँ हो जाएगा यत्र विषयत्वम तत्र सफलत्वम सुखमय इसलिए क्या विशेषण देंगे आचार आचार शब्द का क्या अर्थ कर दे? कृति क्यों किए क्रिया है आचार शब्द का अर्थ तो क्रिया है तो क्रिया से कृति क्यों क्योंकि क्रिया जो है वो शरीर में रहेगा कृति कहाँ रहेगी आत्मा में तो क्यों क्रिया को छोड़ के कृति में गए क्या चीज क्योंकि क्रिया का कोई विषय नहीं होता है कृति का विषय होता है ज्ञान इच्छा कृति इनका विषय होता है तो यहाँ आगे हमारा आचार विषय तो और आचार शब्दों से क्रिया कर देंगे तो उसका विषय नहीं है तो इसलिए हो गया कृति विषय तुम कृति विषय तुम कृति का कितने विषय हो सकते हैं तीन क्या आ जाएंगे दो आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा उद्देश्य और विधेयक यहाँ हमको कृति विषयत्व विषय शब्द से क्या लेना है विधेय लेना है अगर कृति ले लेंगे कृति उद्देश्य स्वर्ग में रहेगा रहेगा तो वहाँ सफलता तो? नहीं रहेगा इसलिए हमको विषय शब्द से क्या लेना है विधेयत्व लेना है तभी कृति विधेयक ये चैत्य बंधन में है किंतु सफलता नहीं रहा इसलिए क्या विशेषण देंगे शिष्ट शिष्ट शब्द का क्या अर्थ कहेंगे फल साधना से भ्रांति रहित्व अगर हम कहेंगे कि वेद प्रामाण्य अभिगंत्रित्व क्या दोष हो जाएगा दर्श पूर्ण मास में व्यविचार तो हो जाएगा अर्थात तो अगर दर्श पूर्ण जो ठीक ठीक करेगा कोई व्यविचार होगा सफल तो रहेगा दर्श पूर्ण ठीक ठीक करेगा असफल तो नहीं रहेगा अत्य क्यों होगा न मतलब वहां दिया है कि अगर वितक्रमण कर जाएगा तो वो वाक्य जो है वो वित्क्रमण अग्निहोत्रम जो होती योगुम पचति तो, ये ये अर्थात प्रकृत क्रम नहीं है मतलब पाठक्रम तो ऐसा है किन्तु तो अर्थक्रम ऐसा नहीं है वितक्रमण अगर कर जाएगा तब फल प्राप्त नहीं होगा तो इसलिए वहां लेना है कि शिष्ट का अर्थ कहना है फल से भ्रांति रही तो, ये करना है तभी शिष्टाचार विषय तुम जहाँ रहेगा सफल तुम वहां रहेगा तो ये तुम्हारा हेतु साध्य ठीक रहा फिर आगे आगे अभिजीता गी देते हैं अगर अभिजीता नहीं देंगे तो कहाँ अति व्यक्ति हो कहाँ दोष हो जाएगा सी ए नए में सीए नए आग में शिष्टाचार विषय तुम रहता है और वहाँ सफलत्व भी रहता है तो क्या दोष हुआ तो सफलत्व का क्या अर्थ करने से वे होगा कौन कह पाएगा महेश जी बोल पाएंगे सफलता का क्या अर्थ करेंगे तो यहाँ बे विचार दोष आएगा आनिश्टा, आनिश्टा, आनिश्टा, आनिश्टा, साधना, साधना, अगर ये अर्थ कर देंगे तब ये शयन में रहेगा बलबद्ध अनिष्ट अननुबंधी ये नहीं रहेगा सियन में तो साध्य नहीं रहा और हेतु रह जाएगा हेतु क्या है शिष्टाचार विषयत्व ये रह जाएगा में तो हेतु तो रहेगा किन्तु साध्य नहीं रहा नहीं रहने से वे विचार करने के लिए हमको हेतु में विशेषण देना पड़ता है क्या विशेषण देते हैं अभिजित तो ये का क्या अर्थ करते हैं बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व अभी हेतु में भी बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व आ गया और साध्य में भी बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व आ गया ये हेतु साध्य ये दोनों में से अभी कौन सियन में रहेंगे दोनों में नहीं रहेंगे तो फिर होगा दोष होगा नहीं।, नहीं कोई दोष नहीं होगा अच्छा अभी ये सिद्ध हो गया कि मंगलम सफलम अनुमान से भी सिद्ध हो गया तो सफल होने से हम अदृष्ट कल्पना कर लेंगे तो इसे क्यों नहीं करेंगे ना उससे पहले दिया था संभवती दृष्टफल अदृष्ट कल्पना या अन्याय जहाँ दृष्टफल संभव है वहाँ अदृष्ट कल्पना ये नहीं करेंगे ठीक है तो हम अदृष्ट कल्पना नहीं करेंगे और दृष्टफल हमको नहीं दिख रहा है फिर भी अन्य कोई उपाय है विश्वजित न्याय वहाँ क्या फल है स्वर्ग क्या वाक्य है सस्वर्ग साक्य है वह सह वो सस्वर्गत सर्वानुप्रति अविशिष्टवाद तो ये इसको विश्वजित न्याय कहते हैं तो उससे हम स्वर्ग कल्पना कर लेंगे तो क्यों नहीं करेंगे उपस्थित है।, तो उपस्थित है तो उपस्थित क्या हो जाता है क्या उपस्थित तो होता है समाप्ति तो एक ग्रंथकार का बुद्धि में ये ग्रंथ समाप्ति उपस्थित तो हो जाने से उसको फलत्व ग्रहण करेंगे ठीक है यहाँ तक हम लोग देखे थे अच्छा न इसलिए द्वितीय लक्षण दिया था कि फल साधनांग से भ्रांतिरित्व वाह वाक करके ऐसा दिया जब भी कोई एक लक्षण करने के बाद और एक लक्षण कहते हैं जानना है कि पूर्व लक्षण में कुछ ना कुछ दोष रह गया जिसके चलते आगे कहते हैं द्रव्य का लक्षण क्या कहा गया तर्क संग्रह में द्रव्यत्व जाति महत्व तो आगे द्वितीय लक्षण क्या करते हैं गुणवत्व ये प्रथम को छोड़ करके क्यों द्वितीय पर्यत गए कहेंगे द्रव्यत्व तो जाति महत्व कहते हैं अर्थात द्रव्यम द्रव्यत्व जाति तो कहने से तो कहते हैं घट घटत्वान तो ये घटत्व तो क्या है कहते हैं घटत्व तो घटनिष्ठ इससे ज्ञान नहीं होता है अर्थात तो दोनों आपका जो उद्देश्य है और जो विधेय है ये दोनों ये विधेय अर्थात उद्देश्यता अवच्छेदक और विधेय दोनों एक ही हो जाते हैं जैसे कहा जाएगा कि पर्वत पर्वतत्ववान पक्ष हो गया आपका उद्देश्य हो गया पर्वत उद्देश्यता अवच्छेद हो जाएगा पर्वतत्व तो पर्वतत्व का अर्थ हो गया पर्वतत्ववान और फिर आगे कहते हैं पर्वतत्वान तो इससे वाक्य से ज्ञान नहीं होता है आगे क्या कहते हैं गुणवत्वम कहते हैं तो इसमें भी दोष आया उत्पत्ति और उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम से तिष्ट इसलिए हमको क्या लक्षण कहना पड़ा समवायिक कारणत्व तो एक प्रत्येक का लक्षण में कुछ दोष होने से हम आगे चलते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी प्रथम अगर हम कह देंगे कि वेद प्रामाण्य अभिगंत ये कह से दोष हुआ की वित्रमण करने से फल नहीं होगा इसलिए द्वितीय लक्षण दिया गया तो द्वितीय लक्षण ही अर्थात निदुष्ट लक्षण अच्छा हाँ न ये तो अर्थात हम व्याप्ति अगर कहेंगे तो कहा तो यत्र ये विषयत्म स्वर्ग में भी विषयत्म रहा ज्ञान विषयत्म रहा कहा स्वर्ग में कहा और फल है स्वर्ग स्वयं फल है स्वर्ग का अर्थ सुखम सुख में और सुख का और कोई फल नहीं है हम एक व्याप्ति दिखाएंगे ये व्याप्ति सार्वत्रिक होना चाहिए व्यभिचार हम कैसे दिखाते हैं आप एक अनुमान कह दिए उसमें एक हेतु कह दिए एक साध्य कह दिए और कहेंगे हमारा हेतु साध्य यही सिद्ध होना चाहिए तो जैसे कहेंगे कि पर्वतो धूमवान बने हैं कहेंगे हमारे हेतु साध्य ठीक है क्यों कहे महानसम में देखिए महानसम में वहां बनी है धूमो है कहेंगे गोष्ठों में देखिए चतुरो में देखिए तीन चार जगह हम देखा देते हैं यज्ञशाला में देखिए तो देखिये धूमो हमारा बनी हेतु है और धूमो साध्य है तो इतने जागह में हम देखाए कहते नहीं आप जो व्याप्ति कहेंगे व्याप्ति यत्र यत्र तत्र तत्र होता है ना विपसा है इसलिए यावत धूमाधिकरण बनीमत्व लाभात ऐसे वहां कहना ना न्याय में अर्थात तो व्याप्ति सार्वत्रिक होना चाहिए तो आपको यहां भी कहना पड़ेगा यत्र विषयत्वम तत्र सफल एक जगह में भी व्यविचार हो जाएगा ये व्याप्ति घटेगा नहीं घटेगा दिखा दिया कि सुख में तो व्याप्ति जो होगा वो सार्वत्रिको होना चाहिए कहीं भी व्यविचार नहीं होना चाहिए अच्छा अभी मंगल समाप्ति का कारण है तो इसलिए मंगलाचरण ये करना चाहिए तो ये मंगलाचरण करना चाहिए इसमें कोई श्रुति साक्षात प्रमाण है नहीं है ना एक लोग कहते हैं इसलिए अनुमान करना पड़ेगा तो अनुमान देखिए वहाँ तीन नंबर टिप्पणी कल हम लोग देखे थे अच्छा नहीं नहीं वो आगे आएगा तो ये नया एक लोक कहे कि अने च दिनक में अनैन च मंगल समाप्ति हेतुत्वे अनुमानम एव प्रमाणम न तो श्रुति श्रुति कहाँ से प्राप्त हो रहा था कहते शिष्टाचार अनुमित शिष्ट लोग आचरण करते हैं और शिष्ट लोगों का आचरण श्रुति के अनुकूल होता है तो ये जो शिष्टाचार से अनुमित होता है श्रुति ये अनुमान त तो यह अनुमान थोड़ा लिख लीजिये नहीं तो अगर महाराज जी का डिबिड से जो लो लिखे हैं लिखे हैं नहीं तो लिख लीजिए मंगलम मंगलम सो बोधित कर्तव्यता तत्व संबंधे न मंगलम बोधित कर्तव्यता तत्व संबंधे न कर्तव्यता कर्तव्यता कत्व कत्व स्वबोधित्रुतिमत् शिष्टाचार विषय दर्शपूर्णमासव क्या लिखे इंद्र जी बोलिए शिष्टाचार विषयत्वात दर्शपूर्ण मासवत अभी स्व पद से लेंगे श्रुति श्रुति बोधित कर्तव्यता क ये विग्रह कैसे कहेंगे आ, पहले अच्छा हाँ स्व से श्रुति है हाँ, ठीक है श्रुति बोधित कर्तव्यता यशमिन श्रुति कहती है इसमें तो तो कर्तव्यता तो है किसमें मंगल में मंगल क्या हो जाएगा क उसमें क्या रह जाएगा किसमें रहेगा मंगलों में तो मंगल में स्वबोधित कर्तव्यता तत्व रहा इसमें स्व पद से किसको लिए हैं श्रुति को तो जब स्वबोधित कर्तव्यता कत्वम मंगल में रहेगा तब तो तो घटक न स्व भी मंगल में रहेगा तो अर्थात तो श्रुति भी मंगल में रह गया तो मंगल भी श्रुति मत हो गया क्योंकि मंगल में श्रुति रह गई तो मंगल भी श्रुति मत हो गया तो मंगल के न श्रुति मत हुआ तो ये संबंध है न मंगल भी श्रुति मत हो गया तो क्यों ऐसा हो गया हेतु शिष्टाचार विषय दृष्टान दर्श पूर्ण मास दर्श पूर्ण मास में शिष्टाचार विषयत्व रहेगा और श्रुति बोधित कर्तव्यता कत्वम ये दर्श मास में कर्तव्यता रहेगा रहेगा इसे इस प्रकार की अनुमान से मंगल में अर्थात कर्तव्यता कर सिद्ध करते हैं था था मतलब इस इस अनुमान के द्वारा ये श्रुति अनुमान करते हैं कि अर्थात एक श्रुति होनी चाहिए ये कहते हैं जो कि शिष्टाचार से अनुमित तो हुआ हेतु दे दिए शिष्ट शिष्ट विषय तो शिष्टाचार से अनुमान हुआ है कि श्रुति ऐसा ये मीमांसक इत्यादि लोग कहेंगे न्यायिक लोग कहते हैं कि शिष्टाचार अनुमित श्रुति ये नहीं है मतलब उससे वो प्रमाण नहीं है केवल अनुमान ही प्रमाण है क्योंकि पंक्ति वहाँ क्या है अनेनच मंगलस्य समाप्ति हेतुत्वे अनुमानम प्रमाणम न तो शिष्टाचार अनुमित श्रुति तो श्रुति से वो लोग प्रमाण नहीं मानते ठीक है पंक्ति है ना मूल में दिनोकरी में अनुमान वाक्य अनुमान वाक्य मंगलम स्वबोधित स्व श्रुति श्रुति बोधित कर्तव्यता मंगल में रहेगा श्रुति कहती है मतलब जहाँ हम अनुमान करेंगे शिष्टाचार विषय को लेकर के मंगल में एक श्रुति है ऐसा जहाँ कल्पना करेंगे तो देते हैं हेतु है दे दिया शिष्टाचार विषयत्वाद श्रुति बोधित कर्तव्यता ये मंगल में है ये साध्य है इसको सिद्ध करते हैं मंगल में हेतु क्या देते हैं शिष्टाचार विषयत्वाद दृष्टांत देते हैं दर्शपूर्ण मास को तो जैसे दर्शपूर्ण मास में प्रवृत्त होते हैं क्यों कहते हैं वहां साक्षात श्रुति है तो होने से शिष्टाचार विषय तो हेतु को दे करके मंगलों में भी शिष्टाचार विषय तो आया अन्य से वहा भी श्रुति बोधित कर्तव्यता आ जाएगा दर्शक पूर्ण मास को दृष्टान्त तो दे करके सिद्ध कर देंगे हाँ इतना पूरा को लेंगे ताकि हमको एक श्रुति चाहिए मंगल के लिए कहते हैं कि मंगलम श्रुति मत श्रुति महत्व था श्रुति उसका प्रयोजक है इस प्रकार की तभी कहेंगे कि हाँ ये मंगलाचरण करने के लिए श्रुति भी है श्रुति अभी नहीं मिल रहा है समाप्ति काम हो मंगल आचरण इस प्रकार की श्रुति अभी मिल नहीं रहा है किंतु तो अनुमान से हम सिद्ध करते हैं ऐसा कि श्रुति होनी चाहिए श्रुति विशिष्टत्व श्रुति महत्व वास्तविक इतने ही हमारा साध्य है श्रुति विशिष्टत्व किंतु तो ये साध्य को लेकर गम को पक्ष में रखना पड़ेगा तो ये संबंध दे दिया तो संबंध है ना श्रुतिमत्वम क्योंकि मंगल के लिए एक श्रुति होना चाहिए हम कहते हैं तो मंगलम श्रुति मत इतना हमारा साध्य है किसी संबंध से मंगल और श्रुतिमत होगा अर्थात तो ये श्रुति मत को लेकर के हम मंगल में रखेंगे मंगल हमारा पक्ष है श्रुतिमत्व हमारा तो साध्य है साध्य पक्ष में रहना चाहिए इसके लिए सम्बंध कह दिया अच्छा आगे व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह अच्छा ठीक है अभी ये विचार क्यों हुआ सिद्धांत कह दिया कि ग्रंथकार ने मंगलाचरण किए ये ग्रंथ समाप्ति के लिए पूर्व पक्ष उसमें दोष दिखाया क्या दोष दिखाया बेविचार दिखाया कैसे कहा वो कि मंगल नहीं है किंतु ग्रंथ समाप्ति कहा दिखाया नास्तिक ग्रंथ में तो होने से मंगल कारण नहीं रहा और ग्रंथ समाप्ति कार्य रहा व्यति विचार दिखाया तो अभी सिद्धांति इतना विचार करने के बाद क्यों क्या कहते के व्यभिचार को निराकरण करना है सिद्धांति का यह कार्य है तो विचार तो भी निराकरण हो जाएगा अगर आपका व्याप्य है और व्यापक रहेगा तभी तो व्यभिचार नहीं होगा तो व्याप्य और व्यापक व्याप्य रहे तो व्यापको को रहना चाहिए तभी वे विचार नहीं होगा ये तर्क संग्रह में न्यायोधि में एक पंक्ति देते हैं कि बन्नी धूम का व्यापक होगा तो बन्नी में धूम व्यापकत्व तो रहेगा तो बन्े धूम किम हेतु तो समानाधिकरण धर्म तुम तो ये आ गया तो हेतु वहां कहें धूम समानधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता अनुवच्छेदक धर्म ये पंक्ति हो गया तो अभी देखिये हमको क्या चाहिए जहाँ धूम है वहां बनी को भी अवश्य होना चाहिए तो धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव बनिया भाव घटा भाव हो सकता है तो बनिया भाव नहीं होगा तो धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी कौन नहीं होगा बनी, बनी। तो अभी धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अवच्छेद कौन नहीं होगा तो, तो क्या नहीं होगा और घटक क्या हो जाएगा ना, ना पूरा कोई आलस्य क्या बुद्धि धूम समान अधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिता कौन होगा प्रतियोगिता अवच्छेद को कौन होगा तो आप या तो आपका ये फेल हो रहा है नहीं तो ये स्लो चल रहा है दोनों में से कोई एक हो रहा है तो प्रतियोगिता अवच्छेद को हो गया घटत्व और बंधित्व नहीं हुआ तो प्रतियोगिता अवच्छेद को नहीं हुआ तो फिर बंधित्व क्या हो गया अनवच्छेद हो गया तो ये अनवच्छेद जो बंधित्व हुआ ये एक धर्म है तो इसलिए आगे हम कह दिए धूम समान अधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिता धर्म ये धर्म कौन हो गया बंधित्व तो अभी बन क्या हो जाएगा प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म शब्द है ना वहाँ अनवच्छेद बनित्व हो गया धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म कौन हुआ बंधित्व तो बन्नित्व हो गया प्रतियोगिता अनुवच्छेद धर्म अब बन ही क्या होगा धर्मवान धर्मवान होगा यहाँ तक बोलिए धर्मवान हुआ कौन हुआ बन्ही बन्ही में क्या आएगा अब बोलिए अनुच्छेद आगे धर्म है धर्म बत्तुम जी बोलिए महेश जी ये किस में आएगा तो बन्ही में आएगा ये तो यही बन्ही में हो गया धूम व्यापकत्वम तो अभी बन्ही में जो धूम व्यापकत्व आया बनी में धूम कारणत्व आएगा आएगा तो जहाँ तो आएगा वहां तो आएगा क्योंकि जो कारण होगा वो कार्य की अपेक्षा व्यापक होगा ही इसी को यहाँ कहते हैं व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह कारणता का ग्रह ग्रह, ग्रह।, ग्रह, ग्यान। ग्यान। ग्रह।, ग्रह का अर्थ ज्ञान कारणता का ज्ञान होगा तो उसमें व्यापकत्व का ज्ञान भी होगा इसलिए कहते हैं कि व्यापकत्व घटित कारणता ज्ञान तो जहां ये व्यापकत्व नहीं रहेगा वहाँ कारणत्व तो रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा उसका प्रतिबंधक हो जाएगा तो जहाँ कारणत्व तो नहीं रहेगा ऐसा जहाँ प्रतिबंधक कुछ हो जाएगा वो प्रतिबंधक ज्ञान का विषय घट ज्ञान का विषय क्या होगा घट प्रतिबंधक ज्ञान का विषय प्रतिबंधक होगा तो जहाँ कारणत्व अथवा ये व्यापकत्व इसका ज्ञान नहीं होगा नहीं होगा क्यों कहे क्यों, क्यों प्रतिबंधक आ गया क्या प्रतिबंधक किसका ज्ञान होने से हमको निश्चय हो जाएगा यहाँ तो कार्यकारण भाव नहीं है किस प्रकार के ज्ञान होगा हम कहते हैं कि मंगल और समाप्ति में कार्यकारण भाव नहीं है पूर्व कहता है मंगल और समाप्ति में कार्यकारण भाव नहीं है पूर्व कहा क्यों कह दिया क्या हेतु दिया था व्यभिचार दिखाया तो जो व्यभिचार का ज्ञान होगा ये कार्य कारण भाव का ज्ञान करवाएगा उसका प्रतिबंधक करवाएगा तो अभी व्यापकत्व अथवा कारणत्व ज्ञान का प्रतिबंधक कौन हुआ व्यविचार तो गया। अभी कहते हैं की प्रतिबंधक ज्ञान विषय प्रतिबंधक ज्ञान का विषय कौन हो रहा है व्यविचार उसको कहते हैं व्यतिरिक व्यविचार तो व्यतिरिक व्यविचार हो गया व्यापकत्व घटित जो कारण ज्ञान वो ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान अर्थात के व्यभिचार का ज्ञान होने से कारणता ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाएगा तो ये ज्ञान का विषय हो गया के व्यविचार उसका उद्धार करता है के व्यविचार का उद्धार अभी कौन करेगा सिद्धांति करेगा उद्धरति इथंच मुक्तावली में इथंच यत्र मंगलम न दृश्यते जहा मंगल नहीं दिखता है किंतु समाप्ति तो दिखता है अभी सिद्धांत कह दिया कि समाप्ति होता तो मंगलों को भी रहना पड़ेगा तो अभी जहाँ मंगल नहीं दिखता है तथा भी जन्मांतरिय तत्कल्प्य जहाँ मंगल नहीं दिखता है वहां भी जन्मांतरिय तत्कल कल्प्यते तत्था तत मंगल कल्पना करेंगे जहाँ मंगल नहीं दिखता है वहां भी कहा नहीं दिखा था पूर्व पक्ष क्या था नास्तिक ग्रंथ में तो नास्तिक ग्रंथ में भी जन्मांतरीय मंगल कल्पना करेंगे दिनकरी में इथम च इतम का अर्थ क्या सूत्र लगा इधमस्थम मंगल से समाप्ति फलकत्वे सिद्धे तो मंगल से समाप्ति फलकत्वष्टी हटाएंगे तो मंगलम समाप्ति फलकम ये सिद्ध होने पर तथा जन्मांतरिय तथा अर्थ नास्तिकादि ग्रंथे वहां भी जन्मांतरिय मंगलो कल्पना करेंगे तत्कल्प्य तत्त मंगलम कल्प्यते कल्प्य अर्थ अनुमीयते किसके द्वारा अनुमय करेंगे हेतु कहते कार्य रूप समाप्त किसका कार्य समाप्ति हुई मंगल का जहां हम कार्य समाप्ति दिखेंगे तो कार्य से कारण का अनुमान किया जाएगा उस प्रकार के अनुमान का एक नाम कहते हैं कार्य लिंगकम अनुमानम कार्यम लिंगम यहाँ अनुमान से तो कार्य रूप समाप्तिया इतिशेष यहाँ दे दिया तीन नंबर टिप्पणी में इसमें तो दे दिया नास्तिक आत्मा जन्मांतरिय मंगलवान ग्रंथ समाप्ते है नास्तिक का जो आत्मा है वो जन्मांतर्य मंगलवान अर्थात आत्मा में भी जन्मांतरीय मंगल रहेगा क्यों ग्रंथ समाप्त है तो जहाँ ग्रंथ समाप्ति होगी वहाँ मंगलों को रहना पड़ेगा तो नास्तिक कहता तो इस जन्म में मंगल नहीं दिखता है इसलिए पूर्व जन्म से वो किया होगा निश्चय हुआ ये अनुमान से व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह न व्यापकत्व घटित कारणता कारणता क्योंकि जहां कारणत्व तो रहेगा वहां व्यापक रहेगा तो व्यापक घटित कारणता तो अभी कारणता का ग्रह ज्ञान तो कारणता ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा और एक ज्ञान तो ये ज्ञान का विषय होगा के विचार तो प्रतिबंधक प्रतिबंधक हो गया एक ज्ञान क्योंकि कारणता ज्ञान ज्ञान का प्रतिबंधक और एक ज्ञान होगा तो प्रतिबंधक जो ज्ञान वो ज्ञान तो से विषय हो गया व्यतिरिक्क व्यविचार आगे तम हो। अच्छा अभी जहा व्यतिरेक व्यभिचार का संशय हुआ समाप्ति और मंगल ये दोनों का बीच में व्यतिरेक व्यभिचार का संशय हुआ तो व्यतिरिक्त व्यभिचार का संशय हुआ तो फिर हम उसको अभी अर्थात उसमें व्याप्ति ग्रहण नहीं हुआ हमको व्याप्ति ग्रहण नहीं होने पर भी हम अनुमान के द्वारा परिशेष अनुमान के द्वारा समाप्ति कारणत्म तो, समाप्ति फलकत्म तो, मंगल में हम परिशेष अनुमान के द्वारा सिद्ध किए हमको व्याप्ति में संदेह हुआ था तो साध्य हुआ है नहीं है इस प्रकार की संशय हुआ था साध्य संशय होने पर भी हम अनुमान कर सकते हैं अनुमान कर सकते हैं वो केवल परिशेष अनुमान के, पर के द्वारा वो हो सकता है सिद्ध हो सकता है तो यहां आगे कहते हैं ग्राह्य संदेह पर्यवसन से पूर्वोक्त व्यभिचार तो संशय से व्यभिचार संशय होगा व्यतिरिक व्यभिचार का संशय होगा तो ग्राह्य संदेह पर्यवसन ग्राह्य ग्राह्य साध्य जहाँ व्यतिरिक्क व्यविचार होगा वहाँ इसका तात्पर्य हो जाएगा कि साध्य में संदेह हो रहा है तो व्याप्यत है किंतु व्यापक है नहीं है ये हमको संशय हो रहा है तो ये हो गया साध्य संदेह इसी में पर्यावसान हुआ पर्यावसन अर्थात तात्पर्य ये हो गया तो साध्य संदेह जब तात्पर्य हो गया अर्थात तो अब अभ अभी हमको वहां व्याप्यत है किंतु व्यापक ऐसा हमको प्रत्यक्ष ग्रहण हुआ नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष से व्याप्ति ग्रहण का प्रतिबंधक तो हो गया किन्तु हम अनुमान से भी व्याप्ति निर्णय वहां करेंगे क्यों कहते हैं कि साध्य का संशय होने से अनुमिति के लिए अनुकूल है हम अनुमान कर सकते हैं पूर्वोक्त व्यविचार संशय से कारणता अनुमित अप्रतिबंधकवात अगर हमको ग्राह्य का संशय हुआ तो कारणता का अनुमान में प्रतिबंधक नहीं होगा किंतु तो कारणता का प्रत्यक्ष में प्रतिबंधक होगा क्योंकि हमको संशय है बेविचार का संशय है तो कारणता अनुमित अप्रतिबंधकत्वात का और बेविचार का निश्चय है क्या हमको नहीं है तो कहते बेविचार निर्णय से अभावत बेविचार निर्णय से निश्चय से व्यविचार का निश्चय हमको नहीं है और बेविचार का संशय है तो जहाँ बेविचार का निश्चय रहेगा वहाँ अनुमान भी कर लेंगे क्या अनुमान भी नहीं कर पाएंगे तो व्यविचार निश्चय से अभाव इतिभाव तो यहाँ तक हो गया कि जन्मांतरीय मंगल कल्पना कर लेंगे क्योंकि आप जो के व्यभिचार का संशय दिए थे वो अनुमान के लिए प्रतिबंधक नहीं हुआ तो ठीक है पूर्व पक्ष कहा था अन्वय व्यभिचार भी है अन्वय व्यविचार कहाँ दिखाया था कादम्बरी आदि में दिखाया था ननु एव अन्वय व्यभिचार ज्ञानम कारणता ग्रह विरोधी भविष्यती एवं अन्वय व्यभिचार कैसे कहेंगे मंगलम सत्वे कार्य अभाव समाप्ति अभाव कारणतः ग्रह विरोधी भविष्यति एव इति आशंक्य अन्वय व्यभिचार निरस्यति ये वाक्य कौन लिख रहे महादेव भट्ट जी लिख रहे हैं उनको ही स्वयं पता नहीं था क्यों अन्वय विचार हो जाएगा क्योंकि दिनकरी वो पूरा किए नहीं किए कहते उन्हीं को स्वयं पता नहीं था कि अन्वय विचार हो जाएगा वो मंगलाचरण तो किए है किन्तु ग्रंथ पूर्ण उन्हीं के लिए नहीं हुआ तो भविष्य अथा कारण था ग्रह मंगल में कारण तो इस ज्ञान का विरोधी हो जाएगा अन्य विचार अभी अन्वय व्यभिचार निरस्यति अन्वय विचार भी नहीं है भाष्य में मुक्तावली में ये समाप्तिर न दृश्यते सती अपनी मंगल समाप्तिर न दृश्यते बन्ही अगर रहेगा तो दाह होगा होगा तो कहेंगे यत्र बन्नी तत्र दाह ऐसा निश्चय होगा बन्ही होने से दाह होगा ही होगा कोई उपाय है बन्नी है किंतु दाह नहीं हो रहा है मणि अगर रख देंगे तो इसलिए तो कोई प्रतिबंधक है तो कारण होने पर भी कार्य नहीं होगा ए, इसे हम नहीं कह पाएंगे कि कार्य कारण भाव नहीं है सत्यपि मंगले मंगल न दृश्यते मुक्तावली में सत्यपि मंगले मंगल होने पर भी समाप्ति न दृश्यते तत्र तत्र तृष्टान्त कहाँ दिए थे कादम्बरी इत्यादियों में बलवत्तर विघ्नो विघ्न प्राचुर्य व बोध्यम बलवत्तर विघ्न एक विघ्न किंतु बहुत बड़ा तो मृत्यु ले आया विघ्न बलब... प्राचुर्यम हर दो दिन छोड़कर के बीमार हो जाएगा तो विघ्न तो लिख नहीं पाएगा तो कहते हैं या तो बलबत्तर विघ्न हो गया नहीं तो विघ्न प्राचुर्य ये दोनों प्रकार से विघ्न प्राचुर्य अर्थात संख्या बाहुल्यम बलवत्तर विघ्न अर्थात महान विघ्न इस प्रकार की वहाँ ये जानना चाहिए दिनकरी में तत्र मूल में दिया कि तत्र बलवत्तर विघ्न तत्र तथा कादंबरी आदव बलवत्तर विघ्न बलवत्तरत्व वैजात्यम वैजात्यम अर्थात तो विशेष एक ये विघ्न है तो ये क्या विघ्न है कहते हैं मंगल अनाश्य मंगल तो किया किंतु मंगल के द्वारा इसका नाश नहीं हुआ मंगल अनाश्य तो ऐसा कोई प्रारब्ध है मंगलानाश्य प्रारब्धत्व ये वैजात्यम तो प्रारब्ध है कि मंगला करने से भी वो गया नहीं अच्छा ननु नम अपना विघ्न ध्वंस कादम्बरी में मंगलाचरण तो किए हैं भट्ट जी ने किंतु फिर भी विघ्न ध्वंस क्यूँ नहीं हुआ क्या थी ननु एवं अभी कादम्बर पुतो न विघ्न ध्वंस और तो कुछ नहीं है इसमें तो तो मंगला अच्छा मंगला नाश्य प्रारब्धत्म बलबत्तर अच्छा मंगल के द्वारा नाश्य नहीं हुआ नाश नहीं हुआ ये बैजातम का अर्थ हुआ है कि विशेष प्रकार की क्या विशेष प्रकार की कहते मंगल करने से भी हुआ प्रारब्ध नाश नहीं हुआ अच्छा क्यों विघ्नदो से नहीं हुआ इति अर्थ आह मुक्तावली में प्रचुरश्य अश्यव बलविघ्न निवारण कारणत्म प्रचुरश्य अश्य बलवत्तर विघ्न का निवारण में कारण होगा कारणत्म तो क्या प्रचुर करने से बलवत्तर विघ्न निवारण होगा मंगल मंगल भी प्रचुर करना चाहिए इसलिए कहेंगे नहीं नहीं नहीं हम तो महिम आधा पाठ करेंगे आधा पाठ नहीं करेंगे नहीं तो हफ्ता में तीन दिन करेंगे चार दिन नहीं करेंगे तो कहते है ये नहीं है प्रचुर करना पड़ेगा तभी जाकर के बलवत्तर विघ्न निवारण होगा तो प्रचुरस्या अस् अर्थात मंगल मुणरा से दिनकरी में प्रचुरस्या तो इसलिए मुक्तावली में भी प्रचुरस्या अस्व कहते हैं प्रचुरस्या अर्थात मंगल से इत्यथ बलवत्तर विघ्न निवारण तो ऊपर पंक्ति में दिया था विघ्न दो प्रकार की हो सकते हैं एक बलवत्तर विघ्न और एक विघ्न प्राचुर्य और समाधान देने का समय में कहते हैं प्रचुर मंगल करेंगे तो बलवत्तर विघ्न का तो निवारण हो जाएगा और विघ्न प्राचुर्य है तो? तो फिर नहीं होगा कहेंगे तो इसलिए दिनोकरी में कहते हैं बलवत्तर विघ्न निवारण इसका अर्थ बलबत्तरादि विघ्न निवारण आदि पद से क्या ले लेंगे विघ्न प्राचुर्य आगे दे दिया तेना प्रचुर विघ्न से संग्रह विघ्न निवारण है तो ऐसा नहीं है हम लोग का त्रुटि युक्त आपका पुस्तक त्रुटि युक्त हम लोग का नहीं है नहीं दो बार क्यों होगा विघ्न निवारण है अच्छा आगे तथा मंगल, आगे, में, तथा मंगल, मंगल से आगे दिनक्रीमें तथाच मंगल से विघ्न सामस्या मंगल नाशकतया न त्र विघ्न इति भाव मंगल विघ्न समय मंगलतया मंगल विघ्न का नाशक होगा तो मंगल में रहेगा नाशकता तो मंगल में नाशकता कब रहेगा कहते हैं विघ्न समसंख्या को मंगलत्वम मंगल में अगर विघ्न समसंख्या तो मंगलत्व तो रहेगा तभी वो मंगल नाशक बनेगा मतलब वो प्रारूद कर्म जो कि मंगल से नाश नहीं हो रहा है बीजा बलवत्तर कहते हैं ना अगर प्रारब्ध है तब तो वो नाशा नहीं होगा हाँ तो नई आई के लोग प्रारब्ध को वो भी प्रायश्चित इत्यादि मानते हैं तो इसलिए बलवत्तरादि निवारण न तो प्रचुर हाँ ये तो अर्थात तो व्याघात तो थोड़ा हो रहा है फिर भी इसके ऊपर और विचार करके कल तक तो इसको देखेंगे क्योंकि सीधा शब्द तो लेने से तो ये घट नहीं रहा है क्योंकि का अर्थ तो मंगल अनाश्य प्रारब्ध अः तो बलवतर अगर मंगल अनाश्य हुआ जितना ही मंगल करेगा तो नाश नहीं होगा इस प्रकार अर्थ आ जाएगा देखें इसको तथा च मंगल विघ्न समसंख्याक मंगलत्व अगर मंगल में रहेगा तो भी वो विघ्न का नाशक बनेगा तो होने से न तत्र विघ्न नाश कादम्बरी में इसलिए विघ्न नाश नहीं हुआ क्योंकि जितना विघ्न है मंगल में विघ्न समसंख्याकत्व तो नहीं रहा नहीं से नाश हुआ अत्र विघ्न समसंख्या का मंगलत्व न हेतुत्व अगर आप कहेंगे कि विघ्न समसंख्या का मंगलत्व मंगल में विघ्न समसंख्याकत्व अगर आएगा तभी जा करके विघ्न का ध्वंस करेगा तो ऐसा अगर होगा अधिक संख्या का मंगलात न्यून संख्या का विघ्न नाशो न एक गोली लेने से ये बीमारी ठीक हो जाना चाहिए था आप अगर पांच ले लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा क्यों तो अधिक खराब हो जाएगा ये पूर्व पक्ष का यहाँ इसी प्रकार की है विघ्न समस्याक मंगलत्व तो अगर विघ्न नाश हेतु कहेंगे तो अधिक का संख्या का मंगल से न्यून संख्या का विघ्न नाश नहीं होगा इस प्रकार की हो जाएगा कहते हैं अतः तो प्राचुर्य इति मूल में कहा विघ्न प्राचुर्य वोध्यम कहा तो वा क्यों कहा कहते हैं वाह अत्र व कारो अनास्थाय बोध्य अर्थात सम संख्या को होना ऐसा उसमें आस्था नहीं है उसे अधिक भी हो सकता है ठीक है अजय ओम शंकर शंकर्य केशव वायत्र भाष्य वंदे भगवंत तो पुनः पुनः स्वरो गुणा मोच विभाग गोमा कर